विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्ण गाजीपुर मार्च अठारह सौ अभी अभी तुम्हारा एक और पत्र मिला लिखावट स्पष्ट न होने की कारण समझने में अत्यंत कठिनाई हुई पहले के पत्र में ही मैं सब कुछ लिख चुका हूँ पत्र के देखते ही तुम चले आना नेपाल होकर तिब्बत जाने के मार्ग के बारे में तुमने जो लिखा है उसे मैं जानता हूँ जिस प्रकार साधारणत या किसी को तिब्बत में नहीं जाने दिया जाता है उसी प्रकार नेपाल में भी उसकी राजधानी काठमांडू तथा दो एक तीर्थों को छोड़कर अन्यत्र कहीं किसी को नहीं जाने दिया जाता है किंतु इस समय मेरे एक मित्र नेपाल के राजा के तथा राजकीय विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे पता चला है कि जब नेपाल से चीन को प्रतिवर्ष राज कर जाता है तब वह लाथा होकर जाता है कोई साधु विशेष प्रयत्न से उसी तरह लाथा चीन तथा मंचूरिया उत्तर चीन स्थित तारा देवी के पीठ स्थान तक गया था मेरे उक्त मित्र के प्रयास करने पर हम भी मर्यादा तथा सम्मान के साथ तिब्बत लाथा तथा चीन इत्यादि सब कुछ देख सकेंगे अतः शीघ्र ही तुम गाजीपुर चले आओ यहाँ पर कुछ दिन बाबा जी के समीप ठहरकर उक्त मित्र से पत्र व्यवहार कर अवश्य ही मैं नेपाल होकर तिब्बत जाऊँगा किम अधिकम इति दिलदार नगर स्टेशन पर उतरकर गाजीपुर आना पड़ता है दिलदार नगर मुगल स्टेशन से तीन चार स्टेशन बाद है यदि यहाँ आने के निमित्त तुम्हारे लिए किराया जुटाना संभव होता तो मैं अवश्य भेजता अतः तुम स्वयं ही इसकी व्यवस्था कर चले आना गगन बाबू जिनके यहाँ मैं हूँ इतने सज्जन उदार तथा हृदयवान व्यक्ति हैं कि मैं क्या लिखूँ काली को ज्वर हो गया है सुनकर तत्काल ही उन्होंने केस में उनके लिए किराया भेज दिया तथा मेरे लिए भी उन्होंने काफ़ी खर्च उठाया है ऐसी दशा में काश्मीर के किराए के लिए पुनः उन पर बोझ डालना सन्यासी का धर्म नहीं यह तो मैं विरत हो गया हूँ किराया की व्यवस्था कर तुम पत्र देखते ही चले आना अमरनाथ दर्शन का आग्रह अब स्थगित करना ही ठीक है इति नरेंद्र श्री ईश्वर जयती गाजीपुर आठ मार्च अठारह सौ नब्बे पूज्य पाद आपका पत्र मिला अतएव मैं भी प्रयाग के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ आप प्रयाग में कहा ठहरेंगे कृपया लिखें इति आपका नरेंद्र पुनश्च अगर अभेदानंद दो एक दिन में आपके यहाँ पहुँचे तो आप उसे कलकत्ता के लिए रवाना कर देंगे मैं इसके लिए आभारी रहूँगा नरेंद्र श्री बलराम बसु को लिखित गाजीपुर 12 मार्च अट्ठारह बलराम बाबू रसीद मिलते ही गुलाब का फूल लाने के लिए किसी को फेयरली प्लेस रेलवे गोदाम में भेज दें और तब शशि के पास फूल भेज दें लाने में और भेजने में विलंब नहीं होना चाहिए बाबूराम शीघ्र इलाहाबाद जा रहा है मैं दूसरे किसी स्थान में चल रहा हूँ आपका नरेंद्र पुनस् निश्चित जान ले कि विलंब होने से सब फूल खराब हो जाएगा नरेंद्र